संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध नारद जी ने कहा राजन एक बार कर्ण की जलासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी उसे परास्त होकर जलासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपा चंपारण में भी राज्य करने लगा इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई के करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख मांगी थी ये कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने श्राप दिया था दूसरे उसने स्वयं ही कुंती को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चार पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय विष्णु ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया इतनी बातें तो कर्ण की विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र इंद्र यम वरुण कुबेर द्रोण तथा कृपाचार से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है फिर भी वह युद्ध में मारा गया है इसलिए शोक के योग्य नहीं है वैशं जी कहते हैं इतना कहकर देवर सिनारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोकमग्न और चिंता में डूब गए उनकी यह अवस्था देव कुंती शोक से विफल हो उठी और मधुर वाणी से अर्थ भरी वचन कहने लगी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 इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी माता की बात सुनकर धर्म राज के नेत्रों में है। वे शोक में व्याकुल कहने फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को साज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पौत्र संबंधी तथा सुहदों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन यदि हम लोग तो कुटुम्बी को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती क्षत्रिय के आचार और उसके बल पौरुष तथा अमरस को भी धिकार है जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए क्षमा दम शौच वैराग्य माश्चर्य का अभाव अहिंसा और सत्य बोलना ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं, तो लोभ और और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का इस में फंस गए हैं इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता हाय हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध राजाओं ही भी की भी हत्या की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 पश्चाताप से तथा दान तप त्याग तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती वह अमृतत्व को प्राप्त होता है इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है उस समय मनुष्य परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है यह सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व धर्मो से रहित हो मन से रहकर कर ज्ञानोपार्जन करना चाहता हूं इसीलिए मैंने सारा संग्रह संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूट कर कहीं जंगल में चला जाऊंगा मुझे राज्य अथवा भोग से कोई मतलब नहीं है यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले महाराज यह बड़े अफ, अफसोस की बात है और हज दर्जे की कायलता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्य को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई अपने समृद्धशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पड़ लेकर आप घर घर भीख मांगते फिरेंगे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 तो दूसरे असाध्य पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर का उच्छेद कर डालेंगे उस दशा में उसका सारा पाप आपको लगेगा सर्वस्व त्याग कर हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना यह मुनियों का धर्म है राजाओं का नहीं राजधर्म का पालन तो धन से ही होता है महाराज धन से धर्म भी होता है लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती है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 करते और कराते हैं पढ़ते पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उसका धन आते हैं उसी में भी संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से ना आया हो प्राचीन काल में जो राजस्वी हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं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 द्रव्य में यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है जिनका राजा दक्षिणायुक्त अश्वेध यज्ञ करता है वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवृत स्नान करके पवित्र होती है अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए क्षत्रियों के लिए यही सनातन धर्म है यही अभ्युदय का पथ है